ब्रह्मण कोशोश मेधया पीता श्रुत शांति शांति ओ शाति शाति शाति अहम वृक्ष शेरवा कीर्ति कृष्ठ गेरिवर्धप्रो वाजिव वा स्मृतमस्

द्रवि सवर्चस सुमेधा इति मृकोक्षिशंकोदारुवचनम शाति शाति शाति <coughs> पूर्णम पूर्णमीम पूर्णा पूर्ण पुर्ना, मुदश्यसे पूर्णश पूर्णमादा

नमः शांति शांति शांति अभ्यायं तु पूर्णमेवाशिष्य ओ शा शाति शाति सर्वं मांगशक्षुभश्रोत्रमथोबल चर्वा ब्रह्मोपन ब्रह्मयाकुला

निराकरणमस्व निराकरण मेरा सदात्मे निरते उपनिष्ध धर्म महत्व ओम शांति शांति शांति, शांति। ओम राे मन प्रतिष्ठि

मनोमी वाची प्रतिष्ठित आविराये वेदश महानिष्ठ सत्यं प्रभाषीना सन्दगा वे सकम वर्व

अवतुक्ता ओ ओम शांति शांति ओ भद्रम अवास मन ओम शांति शांति शांति ओम ओ भद्रम गणे शणुयामदेवा

भद्रम पशेम क्षुर्यजता क्षेरंगनो व्यजेम दिवित स्वस्ति नईन्द्रो गृभस्रवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नारो अरिष्टे स्वस्ति नो गृहस्वृद

ओम शांति शांति शांति शांतिदाति यो पूर्व योग वै वेदांशिण्ति तस् ब्रह्मदेव आत्मुद्धि शांति शांति शांति

नमो ब्रह्मा ब्रह्वादिभ्यों ब्रह्म विद्याभ्यों वंशशिव्यों म्यो नमो गुरुपलवरिता प्रज्ञन प्रत्यकर् ब्रह्म ब्रह्म

पदम वशिष्ठं शक्ति चर्पूतराशर च्लाशम शुकं गौड़पद महाविंद योगिंद मथाशिष्यं श्रीशंकराचार्य मथाश पदम च हस्तामक शिष्योद वारतिक्य

नस्मगुर सततमोष्मी श्रुति स्मृति पुराणनाल करुणय नमा भगवत्द शंकर लोकशंकम शंकर शंकरचार्यव बारण सूत्र भाष्य बहुवंदे भगवत पुनः पुनः

ुररात्मे मूर्तिभागिने व्यमद्याय दक्षिणमूर्त नम ओं शांति शांति

प्रमाण और अनुमान व्यक्ति के द्वारा द्वैत तो मिथ्यात् सिद्ध होने से अद्वैत ही है। निश्चित होने पर अनिश्चित अर्थ को संग्रह करके इसमें कहा गया न निरोध न ची प्रकर करने के श्लोक है क्ष तस्वी के तदा प्रकरण का अर्थ क्या है

उसका तो संक्षेप से कथन करने से क्या सिद्ध होता है आत्मा एव मिथ्या आत्मा एव एकः परमार्थतः एक आत्मा ही पर सत्य तदा ये निष्पन्न होता है सर्वय लौकिवैदिक लौकिक वैदिक व्यवहारों लौक अविध

जितने व्यवहार लौकिक व्यवहार यज्ञ आदि जो कुछ कर्म आदि सब है अविद्या अविद्या अवस्था अविद्यावस्थान तथा न निरोध निरोध निरोधः निरोध प्रपंच गुरु प्रलय

टीका व्यवहार अविद्या अवस्था में मात्र से भी से, भी भी सो भी से, है अविद्या कार्य तो शिक्षा सिद्ध होगा चतुर्थ पदार

इत पर चतुस्थ काले उत्पत्तिपत्ति उत्पत्तिर्जन उत्पत्ति तो उत्पत्ति उत्पत्ति की सृष्टिबद्ध है संसारी जीव साधके साधन करने वाला साधनवान साधनवा मुख्य मुचना जो चाहता है मुक्त विमुक्त विमुक्तबंध विमुक् विमुक्त बंधो ये

इसका जिसकी बंध बंध जिसका जिसकी, जिसकी निवृत्त हो गई बंध की हो गई तो तो बंध ये तो तो का निषेध कर दिया तो क्या सिद्ध होगा तो उसका उत्तर देते चतुर्थ पद में इतना परमार्थता उत्पत्ति प्रलय और अभाव बद्धादिव न सन्ती इतना परमार्थता वह तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं प्रलय नहीं

तो मध्यवर्ती बद्ध साधक मुक्त ये सब नहीं है यही है टीका में उत्तम तो एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम प्रपंच जो अर्थ कहा गया उसको भी विस्तार से कथा करते हैं प्रश्न प्रश्न <coughs> और उत्तर के द्वारा कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव उत्पत्ति और प्रलय ये अभाव कैसे

कहते द्वैत से असत्य असत्वाद द्वैतवास्तव ही में वास्तव नहीं तो उत्पत्ति प्रबंधन ही द्वैता सत्व श्रृत्यवस्तंभ में स्पष्ट यदि द्वेत हेम कैसे प्रत्यक्ष दिखता है श्रुति प्रमाण प्रबल प्रमाण है प्रत्यक्ष में भ्रम संभव है श्रुति प्रमाण को आश्रय करके स्पष्ट करते है ये द्वैतमेवती जब जैसे अज्ञानवस्था में द्वैत जैसे होता है

तो अन्य को दिखता है और ज्ञान हो जाने पर किस किसको देखे अर्थात अविध अवस्था में ही द्वैतवीव होती द्वैत नहीं वास्तव द्वैत से असत्य कथम उत्पत्ति प्रलय न स्यातां स आशंक्य वास्तव वा नहीं तो भी उत्पत्ति प्रलय क्यों नहीं कहते कि द्वैत से तो किंबा अद्वैत से

उत्पत्ति प्रलयधन द्वैत की उत्पत्ति और प्रलय तो अथवाकल्प दर्शय दी असद विद्यमान दैतकी उत्पत्ति प्रलय ये नहीं होगा ये श्रुति प्रमाण देस ये द्वैतमें यहाँ नान्य नाना इव लिखता है

आत्मी आत्मा आत्माशत्र कुछ नहीं ब्रह्म वेदमेवा द्वितीय एक, एक ब्रह्म सत्य है सत्ते बाकी समीक्षा आत्मा, आत्मा है इदय आत्मात्मि इत्यादि नाश्रुतिभ्यो दसैत मिथ्या है इत्यादि असत का <coughs> विद्यम अभी उत्पत्ति प्रलय कहेंगे

द्वित यदि मिथ्या है मिथ्या द्वित की उत्पत्ति और प्रलय ये नहीं होगा सातो ही उत्पत्ति ही प्रलय वा क्या न सत ससु बिछाणे जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति प्रलय की कैसे होगा जैसे ससु बिछाणु ना उत्पत्ति तो है न प्रलय तो प्रपंच इस प्रकार है ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति प्रलय है नहीं हो सकता और द्वितीय विकल्प है अद्वैत की उत्पत्ति प्रलय कहेंगे द्वितीय प्रत्याह ना भी अद्वैतम उत्पत्ति है तो

अव्ययत तो उत्पन्न होता है और लीन होता है ये भी नहीं बनेगा अव्ययच उत्पत्ति प्रलय वच्चि विपृति सिद्ध अद्वितीय आत्मा है और उत्पत्ति प्रलय वाला है अद्वीय परमा के अद्वितीय तो है तो उत्पत्ति प्रलय वाला ये परस्पर विरुद्ध है व्यावाहारिक द्वैता अंगीकार तस्त उत्पत्ति प्रलय्या है

तो देह को तो सस विषा में जैसे नहीं माना गया व्यवहारिक माना गया व्यवहारिक व्यावहारिक द्वैत मान्य से व्यावहारिक द्वैत की उत्पत्ति और कल हो ये हो ऐसा संकल्प से कहते यु पुनर्वैत सम्व्यवहार स रज्ज सर्पवत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित ही कम जो द्वैत व्यवहार है रज्ज सर्पवत्त रज में सर्प भ्रम काल में सर्प ऐसे कहा जाता है वस्तु तो कल्पित है सर्प ही नहीं

इसी प्रकारी द्वैत प्रपंच आत्मनि कल द्वैत प्रपंच क्या है प्राणादि प्राणादि प्राणादि लक्षण। लक्षण लक्षण प्राणादी आत्मनि कल्पित है ये पहले कहा है वस्तु तीका विमतवान कल रज सर्भव ये सिद्धांत कहता है ये प्रपंच द्वैत

तो उत्पत्ति प्रलय बाद नहीं स्वयं कल्पित है तो उसकी उत्पत्ति प्रलय वास्तव कैसे होगा कल्पित रज सर्प जिस रजूसर्प कल्पित है उसकी वास्तव उत्पत्ति प्रलय नहीं ठीक इसी प्रकार ये अनुमान में दृष्टान्त दिया रजुसर्प पूर्वपीक्ष शंका करेगा ये रजुसर्प उत्पत्ति प्रलय रहित है कल्पित है ये दृष्टान्त सिद्धि आशंख्य दृष्टांत सिद्ध है इसका शंका करेगा पूर्व पक्ष

आशंका करके सिद्धांत उत्तर देता है रज्जुसर्पस् उत्पत्ति प्रलय मनसी द्वैर्वा इति विकल्प सिद्धांत तीन विकल्प करता है सर्प की यदि उत्पत्ति और प्रलय मानते हो क्या राज्य में ही उत्पत्ति प्रलय अथवा मन में उत्पत्ति प्रलय अथवा दोनों में तीन विकल्प करके प्रथमम प्रत्याय राजुसर्प की उत्पत्ति राज्य में और प्रलय राज्य में

ऐसा नहीं होगा नहीं मनोविकल्पना आया रजू सर्प आदिलक्षण आया रजुआम प्रलय उत्पत्ति रजु सर्प भ्रम काल में दिखता है जो मन में विकल्प है वस्तु से न विकल्प है वास्तव यही नैसे मन में इसे कल्पना करते है जैसे मनो राज्य करते कुछ कल्पना करते बाहर कुछ नहीं कल्पना करते ऐसे जो कल्पना रूप है उसकी उत्पत्ति रज्जु से ऐसा प्रलय रजु में ये संभव नहीं

रजुम पश्यताम सर्वेशा उपलब्धि प्रसंग्य रज्जु से जब रजूसर्पी तो की उत्पत्ति हो वैसा मानेंगे तो यदि सर्प की उत्पत्ति होगी तो जो देखेगा रज्जु को सर्प देखना पश्चताम चाहिए रज्जुम पश्यताम सर्वेशा उपलब्धि प्रसंगा सर्प उपलब्धि होनी चाहिए भ्रांत तो को तो सर्प दिखता है अब को तो रज्जु दिखती है जब भी तो हुआ रजुसर्पी की उत्पत्ति होती

तो अन्य लोगों को भी उसको सर्प को देखना चाहिए ऐसा नहीं दिखते इसलिए सर्प की उत्पत्ति रज्ज से ऐसा नहीं बन सकते द्वितीय दूसरे मन में कहेगी उत्पत्ति प्रलय मनुष्य उत्पत्ति रज सर्पमान में प्रलयो न चाह मनुष्य रजू सर्प से उत्पत्ति प्रलयो मन में रजु सर्प की मनुष्य उत्पत्ति और प्रलयो ये दोनों ही नहीं बनेगा यदि मन में होता बहिर्पलब्धि विरोधा तो बाहर नहीं दिखना चाहिए

मन में है तो बाहर के इधम अयम सर्प आमने दिखाता है बाहर से दौड़ता है तो मन में होने से बहि रूपलब्धि का विरोध होता है बहिर्पलब्धि होने से मन में नहीं और कहेंगे उभयत्र राज्य में और मन दौड़ने में उत्पत्ति पड़े तृतीय जी न उभयोगा उभयत्र रज्जु सर्प की उत्पत्ति पड़े मन और रज्जु धोने में ऐसा नहीं

उभये कार्यक्रते मन रजु लक्षणी न रजु सर्क से उत्पत्ति प्रलयुक्त हो रजु सर्प उत्पत्ति पड़े मन और माना रजु दो अनुकूल भारत में, तो में आश्रव को नहीं दिखता बाहर दिखता है दो आधार उत्तर गए रजु सर्पव वजु सर्प दृष्टात सिद्धवा बास्तव उत्पत्ति प्रलय रही था कल्पित तो होने

द्वैत मनसेषा दैतवी मनसमनोग्रह सर्प कल इस प्रकार मन से क्ल न तत्व जन्म विनाश विनाशो दर्श्यो दाष्टा दैत का जन्मशत देखा नहीं सकते दर्शि न शक्य दाष्टा कहते वाच्य में तथा मानसत्वाशेषा द

द्वैत तो भी मानसत्वा विशेषा रज्जुसर्पव सर्व मनस कल उत्पत्तिप्रल रहते मनोग्राह्य मनो कल्प मन कल मनुष्य मानसत्वादी नी नियम से सुश्रुति गृहते मन का निमन करेंगे साम के द्वारा और सुसूप अवस्था में द्वैत ग्रहण नहीं होता है

देतो तो वास्तव होते ग्रहण होता वो वो तो कल्पित तो ग्रहण नहीं होता है अत मनो कल्पना मात्र देवीतमी सिद्ध इसलिए सिद्ध हुआ ठीक नहीं दुतसी ताप्ति को जन्म विनाश होती जन्म विनाश किसी भी कारण से किसी भी हेतु से संभव नहीं नज से न मन ना से नानव ना ना ना। सत्ता सिद्धि में आशंक आ

द्वित मानस है कैसे मानसत्व क्या सिद्धि है द्वैत में शंका नंबर पर सिद्धांत कहता है अब तो मनोविकल्पना मात्र द्वित मित्र सिद्धम क्योंकि मन का निरोध करने पर अवस्था में मन जो लीन हो जाता है अपने कारण अज्ञान है तो द्वित ग्रहण नहीं होता है इसलिए सिद्ध होता है मनोविकल्पना मत द्वैतमय निश्चित न मनोद्वित दर्शन मात्र निमित्त में से दर्शन मात्र में निमित्त द्वैता वास्तव है

केवल मनो उसको देखने के लिए तो देता मिथ्या क्यों होगा ये पूर्वी कहता है सिद्धांति कहता है ही तो भ्रम सिद्ध से अज्ञात सत्तायाम इत्यादि अभिप्रत्य प्रस्तुतम उपकर भ्रम सिद्ध से सिद्ध ब्रह्म ज्ञान से जो सिद्ध होता है उसकी अज्ञात तो सत्ता ज्ञान तो नहीं वो सत्ता ज्ञान के पहले उसकी सत्ता इसमें प्रमाण नहीं भ्रम्ह सिद्ध वस्तु को कहते प्रातिभाषिक

प्रतीतित समय में सत्ता मानते हैं वो प्रातिभाषी का सत्ता वो सत्ता वास्तव तो नहीं प्राति दिख्षा है प्रातिभाषी का क्योंकि प्रतीत काल में दिखता है दिखता है तो कुछ होगा हो तो प्रातिभाषी कहते और ज्ञान तो सत्ता में ज्ञान होने के पहले उसकी सत्ता ये सिद्ध होने के लिए प्रमाण नहीं प्रमाणा भावा तो प्रमाण नहीं कि ज्ञान होने के पहले वो था रजु अब बाद हो जाने के बाद सर तो बाद हो गया रजु ज्ञान होने के बाद सर परेगा ऐसे में कोई प्रमाण नहीं

इसलिए अज्ञात तो सत्ता में प्रमाण नहीं प्रमान है प्रमाण नहीं और दर्शन मात्र में मनो निमित है यह नहीं तो मनोकल्पित है। ही उपाहष्य में तस्मत सुन निरोधाद्यभाव परमार्थता द्वैत अविद्यमान है वास्तव नहीं इसलिए उसमें निरोधादि वास्तव नहीं हो है ये परमार्थता है यह जो कहा गया सुतम ठीक कहा

निरोधादि अभाव पर त्रव शास्त्रव्यापारा अव्यपारा अभावोधन व्यापकोधन व्यापार विरोधाद अद्वैत प्राप्त अभी श्रुति प्रमाण के द्वारा ये निश्चय होगा निरोधादि अभाव पार्थिक निरोधादि अभाव से परमा यही यदि पारिक है तो शास्त्र का व्यापार उसमें ही होगा तत्र व्यापारा

शास्त्र का व्यापार निरोधाधि अभाव परमार्थिक उसको बताने के लिए निरुधाधि अभाव को प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र प्रमाण का व्यापार शास्त्र प्रमाण शब्द प्रमाण ज्ञान उत्पन्न करेगा निरोधाध्यभाव है निरोधाधि नहीं है इसमें यदि शास्त्र का व्यापार प्रमाण का व्यापार हुआ अव्यत व्यापार अव्यत को प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र का व्यापार नहीं

द्वैता के अभाव निरोध आदि अभाव का प्रतिपादन करें अव्य व्यापार नहीं हो तो अभाव बोधन व्यापृत से भाव बोधन व्यापार विरुद्ध आता जो निरोध के अभाव को बोधन करने के लिए व्यापृत हुआ प्रमाण सूची प्रमाण वही प्रमाण फिर पा, अव्य पारमार्थिक से भाव बोधन करने के लिए व्यापार का विरुद्ध होता है अभाव को बोधन करता है तो अभाव बोध होगा निरोधादि का अभाव निरोध का अभाव हो जाए

किंतु अद्वैत को तो जो है उसको बोधन करने के लिए भाव पदार्थ का बोधन करने के लिए उसी प्रमाण का व्यापार नहीं हो निश फिर प्रमाण से सिद्ध नहीं होता अप्रामाणिक हुआ ऐसा शंका करता है पूर्वी भाष्य में यद्यव द्वैताभाव शास्त्र व्यापार हो नादीत विरोधात् इस प्रकार द्वैत के अभाव में शास्त्र प्रमाण का व्यापार

प्रलय आदि का अभाव बोधन करने के लिए शास्त्र प्रमाण का व्यापार हुआ अवैत में व्यापार नहीं विरोधार्थ जो अभाव बोधन करने के लिए जागृत है वही प्रमाण भाव, भाव करने में अद्वैत से प्रामाणिक आशंका है अद्वैत यदि प्रमाणिक नहीं होगा तो क्या होगा इसे सिद्धांत की तरफ से थोड़ा पूछा गया

तो पूर्व सी कहता प्रसाद सती से वस्तुते प्रमाण से भावात्तवात्व यदि वास्तव सिद्ध हुआ प्रमाण नहीं मन से शून्यवाद शून्य ही सत्य है और कुछ नहीं क्या अद्वैत से अप्रमाणीक है कून्यवाद द्वैत से सत्या तो अवैत अप्रमाणिक हो जाए तो शून्यवाद क्यों

अब अव्य प्रमाणिक नहीं तो द्वेत सिद्ध हो जाएगा द्वित से सत्यवाद इत्यावाद पहले सिद्ध कर दिया द्वेत ही नहीं मिथ्या है और अब अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं रहा तो शून्यवाद है कहात से चाबाद ठीक ना है न प्रामाणिक शून्यवाद युक्त शून्यवाद में फिर क्या प्रमाण है अप्रामाणिक शून्यवाद भी ठीक नहीं है

यथाजुआ सरता सब का अधिष्ठान रज्जु नहीं निरधि निर्गतम नाष्ठान अधिष्ठान जिसके नहीं ऐसे भ्रम नहीं होता अधिष्ठानी के बिना भ्रमण नहीं होता भ्रम जहाँ है अधिष्ठान कोई सत्य है

तो निधि द्वेद प्रपंच का ब्रह्म होता, तो तो तो तो तो तो तो तो होता है, है तो उसका अधिष्ठान एक है वही अद्वैत तो तत्व तथा द्वेत कल्पनाया निरधि तदिष्ठान अद्वैत आस्थेय कि ओंकार प्रकरण पर सद्यम कथम उद्भा उद्भावी सिद्धांतवादिया सिद्धांत कहता है द्वेत की कल्पना है निरधिस्थान आयुगात कोई भी कल्पना निरधिस्थान नहीं उसका कोई अधिष्ठान होना चाहिए

देत कल्पना अधिष्ठानते न तद तो अधिष्ठान अधिष्ठान जो होगा वही और वह कल्पित नहीं अधिष्ठान कल्पित मानेंगे तो वो भी उसका अधिष्ठान उसका अधिष्ठान अनवस्था है ही अधिष्ठान है देतम सत्यम आक्षेय मानना पड़ेगा इतनी ओंकार प्रकरण में प्रथम प्रकरण में परिहितम चौद्यम उसके परिहार किया गया शून्यवाद नहीं अधिष्ठान पारमार्थिकी तो फिर प्रथम उद्भाव है शिफ्री को जो परिहार हो गया फिर क्यों कहते हो

सिद्धांतवादी कहता है राज्य प्रथम इति इति नज्जुसर्पादी विकल्पनाथम उज्जीवी रज्जु सर्पादि राज्य सर्पादी कल्पना निराश पद और निरधि नहीं हो सकता है कल्पना निरधि नहीं हो सकती उसका अधिष्ठान है

इसका कह करके एक प्रत्युतम इसका उत्तर और प्रश्न का उत्तर दे दिया चौधरी का प्रथम तो उज्जीव फिर उसको उठाते हुए उठावे ठीक है नदी समता अनुसार न दृष्टानता संतिपत्तिया चौधरी और शून्यवादी आक्षेप करता है अपन मत के अनुसार अपन मत के अनुसार मतलब सिद्धांत मत के अनुसार

दृष्टान्त सम्पत्ति पत्य दृष्टान्त ही नहीं मिलेगा रज्जू सर्प को दृष्टान्त कहते हो रज्जु सत्य कहते आपके मत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार सब कुछ मिथ्या है तो रज्जु भी मिथ्या है और सर्प मिथ्या है रज्जु सत्य है कैसे दृष्टान्त दे तो, आप कहते सब कुछ मिथ्या है तो रज्जु सत्य कैसे सब कुछ मिथ्या है जैसे रज्जु भी मिथ्या है सर्पादी सर्प भू चित्र जलधारा दंड मिथ्या है

उसका अधिष्ठान रज्जु के भी आप अद्वित मिथ्या कहते हैं ठीक इसी प्रकार सब कुछ है प्रपंच में हो गया उसका अधिष्ठान ही मिथ्या है कोई नहीं रहा हो जाएगा ये शंका करता है शून्यवादी आह रजुर से आस्पद भूता विकल्प दृष्टानता अनुभवपति आह से लेकर एक वाक्य आह मतलब पूर्व पिछड़ कहता है शून्यवादी

रजु की सर्वि सर्प विकल्प से आस्पद होता है विकल्पिता हो, हो। है।, है वो सर्प विकल्प के आस्पद आस्पद अधिष्ठान भूत जो रज्जु है वह भी विकल्पिता है वो वो तो आपके सिद्धांत में नहीं, वो भी कल्पित है सबू मिथ्या दीता है रज्जु भी तो कल्पित है इसलिए उसको कैसे दृष्टान्त बनाते हो रजु सत्य रह गया सर्तादि मिथ्या है रज्जु सर्प रज्जु सत्य है

सत्य कहने के लिए नहीं बनेगा आपके ठीक है दृष्ट नही बिहार सिद्धांतमतिमत सत दृष्टानियम प्रसिद्धि परोधन संभवाद ब्रमबाधे पशिष्यम से वधे सत्यता रज्जुआजो दृष्टवाद्रम बाध सख्यत पूरेतवाद्वान्शन्यता प्रसिद्ध

समत्त समत्त वो समत सम्मत से वह दृष्टान्तता अनियम आप अपने मत से सम्मत होगा तो उसको दृष्टान्त बनाना यह नियम नहीं हमारे मत में सम्मत हो तो दृष्टांत बनेगा ना जिसको हम कहते हैं वो प्रसिद्ध है जैसे आकाशवत सर्वगत नित्य होते हो। हुए कहा आत्मा को बताने के आकाश जैसे सर्वगत और नित्य है वेदांत मत में तो अद्वित्य आत्मा है उसमत अनित्य तो आकाशवत किस नित्य होगा

आकाश नित्यत्व तो न प्रसिद्ध है द्वेतवादी आकाश को नित्य मानते न्याय वैशे वैज्ञानिकों लोग नित्य कहते हैं प्रसिद्धि मात्र न आकाश जैसे नित्य प्रसिद्ध है सर्वगत तो इस प्रकार आत्मा को बता जाता है नहीं कि अपने मत में आकाश नित्य होगा तो दृष्टांत बनेगा ऐसे कोई दृष्टांत हो नहीं सकता अब द्वैत आत्मा से अपने नित्य वेदांत मत में है ही नहीं फिर भी आकाश को दृष्टान्त बनाते हैं

इसलिए यह सिद्ध हुआ समत सम्मत से वृष्टान इतना अपने मत सम्मत होने पर ही दृष्टान्त बने ऐसा कोई नियम नहीं प्रसिद्धि मात्र परम प्रति बोधन संभुवा है आकाश नित्य से प्रसिद्ध इसी से इतने मात्र से पर को बता सकते जैसे आकाश नित्य सर्वगत माना गया ऐसे आत्मा सर्वगत नित्य है क्योंकि आत्मा को कोई अनु कोई देह परिमाण विभिन्न प्रकार कल्पना करते

कोई तो शरीर विभिन्न कल्पना करते इसलिए उसको आकाश को दृष्टान्त बना करके जिसे सर्वगत नित्य कहते ठीक इसी प्रकार सर्पादि मिथ्या है लोक में सिद्ध है रज्जु सत्य है समानते व्यावहारिक सत्य को लोक में सत्य कहते वो प्रसिद्ध है सर्पादि का बा होने पर रज्जु का बाध नहीं होता है बाध की अवधि है रज्जु रज्जु सत्य है सर्पादि मिथ्या है ऐसा प्रसिद्ध है उसको लेकर के दृष्टान्त बने

ध्रम बाद परिशिष्य मानव से अवधे सत्यता है रज्जुवादिष्ट बाद धर्म के बाद हो जाने पर सर्पादि ज्ञान हो हो था था। बाद हो गया रज्जुरियम ज्ञान हो गया परिशिष्य मानव से अवधि सत्यता जो बाकी रहा अवधि ग्रुप वो सत्य है ये रजुआ में दिखा गया सर्पादि के बाद हो गया रजुरीयम न सर्प न जलधारण न भूचिद्रम इत्यादि सब का बाद होने पर सब रजुरा रहा ये सत्य रहा ये दिखा गया

प्रसिद्ध है द्वैत भ्रम बाघ साक्ष्य स्फूरत चैतन्य से अपर्थित तो द्वैत भ्रम का बाध द्वैत भ्रम का बाध होगा अभाव निषेध हो जाए अभाव हो जाए अभाव निश्चित हो जाएगा तो बाध के अभाव का भी साक्षी कोई होना चाहिए बाध साक्ष सबका निषेध करेंगे नेत नेत नेहना अनास्त किंचन सबका द्वैत भ्रम का बाध हो जाएगा तो बाध की साक्षी कोई होनी चाहिए बाध का साक्षी

साक्षी रूप से पूर्ण होता है चैतन्य जो सबके बाद का साक्षी है वो बाधित नहीं अकल्पित तो आदि अकल्पित कल्पित नहीं उसका बाद नहीं हो सकता है जो बाद, बाद है कि अवधि बाध की साक्षी उसका बाद कौन करेगा तो अपन तो तो तो स्वयं बाद के साक्षी होने से अकल्पित है अकल्पित होने से सब वही रहा सत्य न शून्यता प्रसृति शून्यता क्या सत्य नहीं प्रसंग नहीं उत्तर महासिदांतिकता न

विकल्पना विकल्पनाक्षय अविकल्पित अविकल्पितवादेव विकल्पना है विकल्पना नाम निवृत्त जितनी कल्पना सबके निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति होने पर, पर जो अधिष्ठान है कल्पना के अवधि है बाध के साक्षी है वो अवैकल्पित अविकल्पित विकल्पित नहीं तभी साक्षी बनेगा अविकल्पितदेव अविकलित अविकलितवाद सप्तोपत्ति

विकता नहीं होने से वह सत् अने अद्वैत असत् अप्रमाकर्पवदी तदकिन संकते पूरे कहते अद्वैत असत अद्वैत असत जैसे द्वैत असत कहते हैं अद्वैत असते अत

जो प्रमाण सिद्ध नहीं उसको सत्य कैसे कहेंगे प्रमाण से अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई तो सत्य कैसे होगा राज्य सर्ववत राजपत प्रामाणिक नहीं अप्रामाणिक जिस प्रकार असत्य सत्य नहीं है ऐसे अद्वैत में कोई प्रमाण ही नहीं रहा क्षेत्र प्रमाणित तो अद्वैत का निषेध करने में व्याप्त हो गया तो अप्रामाणिक असत्य तद अकल्पित सिद्धि संकट है तो अद्वैत अकल्पित है

ऐसा नहीं अकल्पित्व तो क्या सिद्धि शंकाकृत है पूरे पशी अद्वैत अकल्पित अकल्पित होने से ही सत्य कहा सिद्धांत ने तो अद्वैत अकल्पित ये कैसे कहा अकल्पित्व को मान करके सत्य कहते अकल्पित तो कैसे सिद्ध हुआ अनुमान से तो कल्पित सिद्ध हो जाएगा अद्वैतम असत अप्रमाणिक रज सर्पवत् ऐसा शंकाकृत है पूर्वशी रज सर्पवत्त असत्व चेत रज सर्पस् यथा असत्व अप्रमाणिकवना

अद्वित भी अप्रमाणिक असत्यम इस पूरासी कहती चेत ठीक है सिद्धांति कहेगा न राज्यसर्प सेसत भ्रांति विषय प्रयोजक राज्यसर्प असत्य कलवाद कल्पना विषयता तीसानी कल्पना का विषय धर्मज्ञान का विषय होता है अदीशा होता है भ्रांति विषय प्रयोजक

ब्रह्म ज्ञान का विषय भांति विषयत्म प्रयोजकम अप्रमाणिकत्व अच्छा अप्रमाणिक हेतु क्या अप्रमाणिकत्व आदि असत्य प्रमाण से सिद्ध होने पर सत्य होगा ये कोई जरूर नहीं कोई प्रमाण से सिद्ध हो कोई सत्य सिद्ध हो स्वयं प्रकाश हो स्वयं प्रकाश के प्रमाण सिद्ध नहीं होने पर भी सत्य है इसलिए अप्रमाणिक होने से असत्य नहीं होगा

अभी तो भ्रांति विषयत्व असत्यम भ्रम ज्ञान का विषय होने से असत्य असत का प्रयोजक भ्रांति विषयत्म आत्मनस्त भ्रम साक्षिवाद आत्मा भ्रम के साक्षी नियम भ्रमा विषयत्वाद नियमत भ्रम का विषय नहीं है जो भ्रम का साक्षी है अधिस्थान कभी भ्रम का विषय हुआ किन् हमेशा भ्रम का विषय नहीं भ्रमज्ञान की निवृत्ति होगी बाध हो गया भ्रम

तो भी अधिष्ठान का ज्ञान होता है उस समय भ्रम विषय तो नहीं था ब्रह्म के बाद होने पर अधिष्ठान का ज्ञान हुआ वो तो विषय नहीं हुआ सर्व तो नियम भ्रम विषय जब रज सर्प दिखिए तो भ्रम ज्ञान का विषय अधिष्ठान राज्य जब दिखती है भ्रम ज्ञान का विषय ऐसा नहीं भ्रमकालीन से नज्जु का ज्ञान होता है यह तो ठीक है भ्रमनिवृत्ति होने पर

तो रज्जु तेना ज्ञान होता है तो रज्जु भ्रम का विषय नियमन नहीं हुआ नियमित भ्रम विषय इस रज्जु भ्रम का विषय नियम नहीं इसलिए भ्रम का साक्षी होने से भ्रम का विषय नहीं न असत्यम इतर महा असत्य नहीं रज्जु सर्प रज्जु सर्प तो नियम भ्रम विषय है अद्वैत नियम भ्रम विषय नहीं भ्रम का साक्षी है

इसलिए भ्रम का विषय नियम नहीं होने से ओ मिथ्यान्ना असत नहीं न एकांतन अविकल्पित अविकल्पित शब्द प्राग सर्पाभाव विज्ञान एकांतन एकांतन अविकल्पित है आत्म अभित कल्पित नहीं अविकल्पित अविकल्पित शब्द जिस प्रकार रज विकल्पित नहीं है ब्रह्म बाद होने पर ही का ज्ञान होता है प्राग सर्पाभाव विज्ञान

के अभाव विज्ञाने के पहले भी सर्प अभाव विज्ञान के पहले भी रजवंश है वो कल्पित नहीं अप्रामिक अनेतिकोषांतर महा ये तो का भ्रांति विषयत्व प्रयोजक का ही उपाधि बताया येत्र तर असत्व तथा भ्रांति विषयत्व ये साध्य का व्यापक है

तो साधन का यमाणिक भ्रांतिषय तमेशा नहीं अमाणिक वस्तुमेहे अद्वैतमेहे कि भ्रांति विषय तो नहीं ये उपाधि करके अभी एक व्यभिचारोषेट अप्रमाक तो हेतु तो अनेका दोषा तरह अन्य दोष उपाध्योपाधि के अन्दोषे अविकलित अक

जुरेशा सर्पाभाव ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती रज्जुत्व प्राग अवसायाप रजुरेशा ऐसे जो ज्ञान होता है सर्प के बाद होता है सर्पाभाव भाव ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती पुरो रज्जुत्व

पूर्ववर्ती रज्जु का निश्चय होता है नायन सर्प रजुरेश सर्पाभाव ज्ञान होता है सर्पा भाव ज्ञान पूर्व सर्पाभाव ज्ञान पूर्वक तो इदम तेन पूर्ववर्ती रज्जुत रज्ञ तो निश्चय रज्जु रजुत्व निश्चय हुआ इसके पूर्वावस्था में जिस समय भ्रम ज्ञान है प्राग अवस्थाया प्रमाणिकत्व अभाव भ्रमावस्था में रज्जु रेशा ये ज्ञान होने के पहले प्रामाणिकव नहीं था

फिर भी सन एव अज्ञात रजवंश अभ्युवगम्य थे अज्ञात रजवंश सन विद्यमान ब्रह्मकाल काल में रहता है। आगे ज्ञान होता है उस समय नहीं होने पर भी अज्ञात रजवंश विद्यमान आगे उसका भ्रम के निवृत्त होने पर रजवंश का ज्ञान होता है तो नियमत भ्रम विषय तो राज्य में नहीं तथा तो सदैव प्रामाणिक स्वभावी क्षणव आत्मा भविष्य ठीक इसी प्रकार

प्रामाणिक नहीं होने पर भी जैसे रज्जु भ्रम काल में प्रामाणिक नहीं होने पर भी सत्य इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाश है हमेशा ही अप्रामाणिक प्रमाण सिद्ध नहीं हो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, प्रमाण उसके आत्मा को प्रकाश नहीं करेगा छिद्र स्वयं प्रकाश है होने पर भी आत्मा सन भविष्य हो जाएगा आत्मनो असत्वाभाव हेतु अंतरमा

आत्मा नहीं हो सकता है उसके लिए तृतीय है तो एक दूसरा श्रोताधिक रज्जु अंश काल में प्रमाण सिद्ध नहीं है तो भी सत्य इसलिए प्रमाण सिद्ध नहीं होने पर असत हो गया ऐसा कोई जरूर नहीं व्यविचार दिया भ्रह्म काल में रज्जु अंश में प्रामाणिक तो नहीं क्योंकि सदरूपत्व तो है और वो

अन्य हेतु देते विकल्प प्राग विकल्पनो विकल्पन उत्पत्ति सिद्धत्विद कल्पना करना है कल्पक कल्पना का आरोपक का अधिष्ठान आरोप अधिष्ठान आरोप होने के पहले सिद्ध है अधिष्ठान पहले नहीं होता तो आरोप नहीं होता विकल्प विकल्प कल्पना का अधिष्ठान है टिप्पणी कह दिया आरोप अधिष्ठानाग विकल्पना उत्पत्ति सिद्धत्व अभिवग मत

कल्पना की उत्पत्ति के पहले अधिष्ठान सिद्ध है इसलिए अधिष्ठान से असत्व अनुपति अधिष्ठान असत्व नहीं हो सकता है अधिष्ठान होने पर ही कल्पना होती है अधिष्ठान नहीं तो कल्पना हो हो नहीं सकती। आत्मन द्रमाधिष्ठान संभावित पूर्व भ्रमोत्पत्ति स्व सिद्धवाद

प्रमाणा विषय यह अभी तो क्या कहा आत्म द्वैत भ्रमा अधिस्थान संभावित्रम होता है भ्रम का कोई अधिष्ठान होना चाहिए जो भ्रम का अधिष्ठान सत्य है उसको हम आत्मा कहते आत्मा द्वैत्त भ्रम अधिष्ठान संभव है और बाध साक्ष बाध का साक्षी सबका निषेध होता है द्वैत का सब तो निषेध के साक्षी को है?

निषेध की अवधि निषेध करने वाला जो अपना निषेध नहीं कर सकता है बाद के ना रहता है अपना भ्रमोत्पत्ति है पूर्व भ्रम उत्पत्ति के पहले ही अधिष्ठान स्वत सिद्धत्व ब्रह्म होने के पहले अधिष्ठान नहीं होता तो ब्रह्म नहीं होता इसीलिए तीन हेतु से भ्रम अधिष्ठानत् सम्भव है बाद में परिशिष्ट है भ्रमोत्पत्ति पूर्व स्वत सिद्ध है इससे

आत्मनः प्राणिक विषय न कर्वी शून्यता शून्य प्रमिते नून्य नाम करमित धर्मी प्रतिशत दर्शना प्रमित्व प्रमाक शास्त्र अयुत अभी पूरा है प्रमिते धर्मि

धर्मी की प्रमित होने पर उसे प्रतिषेध होता है रजु है धर्मी रजू की प्रमित होती है प्रमाण सिद्ध प्रमिति है प्रमाण प्रमाण जनि ज्ञान रजु रियम कह करके न सर्प न भूचिद्र न भूछिद्रम न जड़धारा इत्यादि निषेध होता है प्रमित धर्मी में प्रमाण सिद्ध धर्मी में प्रतिषेध होता है

आत्मा यदि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं मानेगी, स्वयं प्रकाशन से प्रमाण सिद्ध नहीं मानते प्रमाण जन्य ज्ञान विषय तो उसमें प्रमाण नहीं है कोई इसको प्रकाश नहीं कर सकता है यदि अप्रमाण सिद्ध है अप्रमित है आत्मा यदि प्रमित नहीं है प्रमाण से सिद्ध नहीं तो तत्र द्विताभाव प्रमापक शास्त्र अयुतम आत्मा में द्वैता भाव प्रमाप को प्रमापक द्विताभाव विषय का प्रमितिजनक शास्त्र नित्य नीत्यादि अयुतम

न निरू निये ये कैसे प्रमापक होगा पहले अधिष्ठान की प्रमित्व हो यदि अधिष्ठान की प्रमित्व नहीं तो उसमें द्वैत का अभाव प्रमापक तो शास्त्र कैसे होगा ये शंका करता है पूर्वी प्रथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र से द्वैत विज्ञान निवर्त करता हूं स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप शास्त्र का व्यापार अभाव सुण का व्यापार नहीं रहा अधिष्ठान के लिए अद्वैत के लिए

के वो तो केवल तो तो निषेध में तात्पर्य हुआ निषेध करेगा तो निषेध करेगा तो द्वैत विज्ञान निवर्तक कैसे शास्त्र बनेगा स्वरूप में व्यापार नहीं हो स्वरूप का प्रमाण से सिद्ध नहीं हो तो उसमें द्वैत निषेध कैसे होगा द्वैत विज्ञान का निवर्तक कैसे होगा ये पूर्व पिछड़ की क्षमता है ठीक में सिद्धांत कहता है प्रतिपन्न धर्म ने प्रतिषेधा पूर्व पिछले ने कहा प्रमित धर्म प्रतिषेध होता है

प्रमाण से सिद्ध वस्तु में प्रतिषेद होगा सिद्धांत कहता है प्रमाण से सिद्ध होना कोई जरूरत नहीं प्रतिपन नहीं, प्रतिपन्न का ज्ञाते है ज्ञान का विषय अप्रतिपन्न ज्ञान का विषय ज्ञान होना था न प्र... प्रतिपन प्रतिपन्न हो कैसे सिद्ध सिद्ध कैसे होगा या तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निषिध हो अथवा स्वयं प्रकाशित निषिध हो

किसी प्रकार प्रतिपन्न है सिद्ध निश्चित निश्चित धर्म प्रमाण से सिद्ध हो अथवा स्वयं प्रकाशत्व में सिद्ध हो किसी प्रकार सिद्धे धर्मिणी प्रतिषेध प्रति होता है धर्मी का धर्मी की सिद्धि होनी चाहिए प्रकार वो तो स्वयं प्रकाशक में सिद्ध हो अथवा प्रमाण से सिद्ध हो रजु आदि में प्रमाण से सिद्ध है रजु प्रमाण से सिद्ध है

तो निषेध होता है। स्वयं प्रकाश है, अनुश्वत प्रमाणिक सिद्ध नहीं तो भी उसमें निषेध हो सकता है जो आपको प्रमित्ते प्रतिषेध होता है

विशेषण वैफल्या विशेषण व्यर्थ प्रमित कहते हो प्रमाण सिद्ध होने पर प्रतिषेध होगा तो प्रमाण सिद्ध होने पर जो विशेषण व्यर्थ है क्योंकि स्वयं प्रकाश तो सिद्ध होकर निषेध हो सकता हो होता है वैफल्यादेव अनुगमा इसलिए प्रमित प्रमाण सिद्ध होने पर निषेध होगा ये नहीं माना जाता है आत्मन सर्व कल्पना कारण कल्पना स्वधि स्व

सु अधानकारेण स्पूर अंगीकारा सर्वासु कल्पनासु जितने कल्पना है आत्मा उसका होता जो भ्रम ज्ञान होता है सत्यानृत्य मिथुनीकृत अधिष्ठान सत्यस्ते मिथ्या तो अधिष्ठान का भी स्पूरण होता है तस्पन्ने वैत निषेध संभवती परिहर तस्में प्रतिपन्ने

स्वयं प्रकाश तो निषिद्धे आत्मन दैत प्रतिषेत तो संभव ये सिद्धांते सिद्धांत नई रज्जाम सर्पादिवत आत्मनि अविद्या द्वैत जिसे सर्पादि रज्जाम ठीक प्रकार स्वयं आत्मनिवत भ्रम विषय सेमनोभ्यासानुपगतया फूरण

अघटम इत्याख्य कर भ्रमा विषय से आत्मनु अभ्यास अनुगत होते जो अभ्यास अनुगत होकर स्फूरण जिसका होता है इधम रजतम अयम सर्प इधम तेन अधिष्ठान अनुगते ब्रह्म भ्रम के साथ किन्तु आत्मा का तो भ्रम के विषय रूप से स्पुरण नहीं होता है घटपट आकाश आदि प्रपंच दिखा आत्मा का तो उसके साथ स्फुरन नहीं है

भ्रम विषय तुम अधिस्थान का स्पुर होता है इदम राज अधिस्थान का ग्रहण होता है किन्तु आकाशादी प्रपंच ग्रहण होता है तो आत्मा को उसके साथ ग्रहण नहीं होता है तो भ्रम का विषय नहीं हुआ अनुगत नहीं हुआ भ्रमा विषय से आत्मा नम का विषय नहीं आत्मा वो अध्यास अनुगतते या तो अध्यास में अनुगत होकर के अध्यास का विषय होकर स्पुर होता है ये तो ठीक नहीं अभटमानम

ब्रह्म का विषय होगा तो अध्यास में अनुगत होगा ब्रह्म विषय नहीं है तो अध्यास में अनुगत होता है कैसे इधम रजत में इधम अनुगत है किंतु आत्मा तो अनुगत नहीं आक्षेप करता है पूर्वी प्रथम उसका उत्तर सिद्धांत देता है ठीक है स्वप्रकाशत्व सत् निर्विकल स्पुर सविकल्पक व्यवहार समाररोपित संस्कृत कारण भ्रम विषय तुद्ध विषय आत्मा सत्यता

प्रकाशन तो से स्वरूपतः निर्विकल्पुर है कल्पना रहित तो रूपे रूप स्वरूपत भ्रम का विषय नहीं भ्रम विषय नहीं स्पुर रूप सत्य है किंतु उसका व्यवहार जो होगा सविकल्प व्यवहार व्यवहार ही सविकल्प का व्यवहार होगा आविद्य के अहम सुख्यादि व्यवहार

<coughs> में सुखी दुखी सा व्यवहार होता है ये सभी कल्प का व्यवहार निर्विकल्प स्वरूप तो भ्रम ज्ञान का विषय नहीं किंतु सभी कल्प का व्यवहार जो कहते हैं सुखी दुखी आदि है तो सुख और दुख के साथ अपना का अनुभवत व्यवहार होता है समारोपित तो संस्कृत कारण ब्रह्म विषय तम अभ्यास एक स्वरूप अध्यास एक संसर्ग अध्यास है

इदम रजत में से भ्रम स्थल में रजत अध्यस्त स्वरूप के साथ रजत का संसर्ग ताम्य क्योंकि रजत दोनों का तादात में कभी हो, हो नहीं सकता है तो जो तादात में भान होता है इदम रजतम रजतम इदम रजत और इधम अधिष्ठान दोनों का जो साधात्म भान होता है संसर्ग वह अध्यस्त है तो उसको कहते हैं

रजत का इदम में तो अभ्यास है और रजत का संसर्ग अभ्यास भी है क्योंकि इदम का रजत में अभ्यास नहीं है वस्तु होता है केवल इधम का रजत के साथ संसर्गाध्यास है क्योंकि इदम रजत का तादात्म लिखता है वो तादात्मी संसर्ग अभ्यास है तो अधिष्ठान का अभ्यास के साथ संसर्गा अधिष्ठान का स्वरूपाध्यास नहीं <clears throat>

भ्रम का विषय होता सरूपत किंतु रजतसंसृष्ट्रम विषय इदम् भ्रम का विषय न इदम् रजत जब कहते अभ्यस्तत्म्य अभ्य संसृष्ट अभ्यस्त रजत तत्सृष्ट अर्था तत् तसर्ग संबंध तात्म्य रजत के साथत्मुक्त

अध्यस्त केवल रजत स्वरूप तो अभ्यतन नहीं रजतव संसृष्ट रूपे रजत संसुष्ट का था संसर्ग युक्त संसर्ग आध्यात्म सादत्म युक्त होकर के इदम अध्यस्त है समारोपित संसम विषय ते सं है समाररोपित संसर्ग युक्त को संसुष्ट कहेंगे संसर्ग संबंध रजत का इदम के साथ संसर्ग है संसुष्ट हो जाएगा इदम

संस्कृत आकारण और संस्कृत आरोपित है क्यूँकी रजत का अधिष्ठान के साथ संसर्ग साधात्मय वास्तव नहीं हो सकता है ठीक इसी प्रकार आत्मा है अधिष्ठान प्राणादि विकल्प सब अध्यस्त है प्राणादि विकल्पों का आत्मा के साथ साधात्म अध्यास होता है सुखी हम दुखी हम देव कहते सुख दुखों के साथ सुखी दुखी अंत के साथ आत्मागत तादात्म्य

तो संस्कृत कारण आत्मा का अभ्यास होता है स्वरूप अभ्यास नहीं होने पर भी समारोपित संस्थित संसुष्ट वास्तव नहीं आरोपित सं भ्रम विषय तुम आत्मा भी सविकल्प व्यवहार में ब्रह्म विषय हो जाता है कहते सुखी अहम दुखी अहम सुख दुख का संबंध आत्मा में आरोप करते तो सुख दुख के संबंध आरोपित करके सुखी हम दुखी हम करते तो सुख दुख का संबंध वक्तु आत्मा में नहीं आत्मा असंग

तो संस्कृत संश रूप अध्यस्त है संश्रिष्ट समारोपित संश रूप से आत्मा भी भ्रम का विषय हो गया क्योंकि आत्मा अधिस्थान का सरूप तो अध्यास नहीं होने पर भी संसर्ग का अध्यास होता है इसलिए संश्रिष्ट रूप से आत्मा अध्यक्ष का विषय है तो भ्रमा विषय भ्रम का एकांत विषय नहीं, नहीं ये बात नहीं भ्रम का विषय है स्वरूप तो नहीं होने पर भी आरोपित संशुष्ट आकार भ्रम का विषय है भ्रम विषय तो वीदम उत्तर महासिद्धांत कहता है

सुखीअम दुखी मूढ़ो जातो, मृतो जिर्ण बुढ़ा हो गया देहवान्न पश्यामि, सेनोमि, व्यक्त अव्यक्त व्यक्त ज्ञात अव्यक्त अभिदी ज्ञातकर्ता फलवान् संयुक्त किसी सुख दुख से साधन से दुर्बल हो गया बृद्धम ममयेते ये मादय सर्वे आत्मनि अभ्यापय

ये सब के साथ आत्मा ब्रह्म का विषय आत्मा भी है सुख दुख आदि जन्म मरण आदि सब के साथ संसमा का अभ्यास करके भ्रम ज्ञान का विषय आत्मा होता है टीका में भ्रमा विषय से, से आत्मनु अभ्यास अनुगत नहीं हो गया उच्च न्याय न आत्मा मैं सिद्धत्ष्य में पहले

सर्वे आदय सर्वे आत्मनि अध्यारप्य आत्म आरोप है आत्मा युगत सर्व्यार ये सब भ्रम ज्ञान आत्मा अनुगत है अव्य विचार सुखीअ अहम दुखीअम मूलो अहम जात मृत जिर्ण सबके साथ अहम श्रृण अहम कर्ताह संय तो अहम विभुत्हम अहम करके अहम अहम करके आत्मा सब भ्रम में अनुगते हैं सर्व्यचारा उसका व्यविचार ना

यथा सर्पधारादि भेदे सर्पधारा भेदेजारादिदे में रज्जु अनुगत सर्प कोई कहता है कोई कोई अनुगत है सुखी दुखी जात आदि जितने भ्रम सभी कड़क व्यवहार सर्वत्र आत्मा अव्य विचार सर्वत्र अनुगत तो है संशुष्ट रूप से ठीक है उत्तर न्याय में आत्म प्रतीत सिद्धवार तो आत्मा की प्रतीति भ्रम ज्ञान में

देत इति सिद्ध ते तो प्रतिपने तस्वीर प्रतिषेध इति सिद्धे अपना स्वयं प्रकाश होने पर अगत करषेध सुकता सुक निष्पन्ना फलित भाष्य में यदा विशिष्य स्वरूप प्रत्यय सिद्धवाद न कर्तव्य शास्त्रे शास्त्रे विशेषस्व प्रत्यय सिद्ध करना कोरोना है

विशेष से आत्मा उसमें सब सुख दुख आदि का संबंध भान होता है भ्रम ज्ञान में भ्रह्मान में द्वैत का भान होता है आत्मा के साथ आत्मा में सब अध्यस्त का भान होता है अध्यस्त अपन आरोपित रूप से अध्यस्त तदात्म्य को प्राप्त करके आत्मा का भान सब भ्रम ज्ञान विषय भ्रम ज्ञान में होता है तो विशेष स्वरूप प्रत्यय सिद्ध ही केवल जो विशेषण भ्रम अध्यस्त है उनका निराकरण कर दिया

तो आत्मा स्वरूप सब सर्वत्र अनुगत है उसको ज्ञान कराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं अहम सुखी अहम दुखी सर्वत्र अहम आत्मा अनुगत रूप से है सुख दुख आदि के साथ संश्लेषित होकर के भ्रम का विषय होता है सुख दुख आदि अध्यस्तों का निवृत्ति कर देंगे तो स्वरूप विशेष आत्मस्वरूप वो स्वरूप रहता है स्वयं प्रकाश मान

उसको सिद्ध करने के लिए शास्त्रे न कर्तव्य तो ना विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष कर्तव्य ओ भद्रम कर देगा

भद्रम दृषेना क्षतिरजता स्थिर सुष्वृस्वी दृषेम देवित स्वस्ति नो वृद्ध्रवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नशो हरिष्ठ स्वस्ति बृहस्पति

शंकराचार्य केशवभाष्य वंदे भगवत ईश्वर मूर्तिभा व्योम बदवेहाय